पातंजल योग प्रदीप साधनपाद सूत्र 17 यहाँ यह भी जान लेना चाहिए कि यह संयोग ही अस्मिता क्लेश है जिसका कारण अविद्या है और अविद्या सत्वचित्त में जो तम है उसमें वर्तमान है जिस प्रकार लोक में परिहार करने योग्य दुख हेतु पदार्थ प्रतिकार निवृत्ति का उपाय है इसी प्रकार यहाँ भी दुख हेतु संयोग का प्रतिकार जान लेना चाहिए अर्थात जिस प्रकार लोक में बाद तल पैर का तलवा भेद्य दुख पाने वाला है और कंटक काटा भेदक दुख देने वाला है तथा कंटक पर पैर न रखना या जूते पहनकर पैर रखना यह इस पैर के तलवे में काटे लगाने के दुख का प्रतिकार उपाय है इसी प्रकार यहाँ कोमल पाद तलवे के तुल्य मृदुल सत्वगुण सत्वप्रधान बुद्धि अथवा सत्वचित्त तप्य दुख पाने वाले और रजोगुण उसका तापक दुख देने वाला है तथा प्रकृति पुरुष के संयोग की हानि या विवेख्याति इस ताप का प्रतिकार है जैसे लोक में भेद्य भेदक और परिहार इन तीनों को जानने वाला भेदक कंठकादि की निवृत्ति के उपाय रूप अनुष्ठान करके भेद जन्य दुख को प्राप्त नहीं होता वैसे यहाँ भी जो तप्य तापक और परिहार इन तीनों पदार्थों को जानता है वह भी विवेक ख्याति रूप अनुष्ठान करके जन्य दुख को प्राप्त नहीं होता यद्यपि ताप रूप जो क्रिया है वह कर्मभूत सत्व चित्त में ही है न कि पुरुष में अर्थात बुद्धिचित्त ताप्य है न कि पुरुष क्योंकि पुरुष अपरिणामी तथा निष्क्रिय है तथापि दर्शित विषय स्वरूप उपाधि से या अविवेक से बुद्ध के तदाकार होने से पुरुष भी तदाकारधारी अनुताप को प्राप्त हो जाता है इसलिए पुरुष में औपाधिक ताप का संयोग है अर्थात बुद्धि उपाधि के संबंध से पुरुष ताप्य है प्रकृति पुरुष का संबंध तापक है और विवेक ख्याति इसका परिहार है विशेष जानकारी के लिए विज्ञान भिक्षु के योगवार्तिक वार्तिक का भाषानुवाद हेय के सूत्र की व्याख्या करते क्रम से प्राप्त हेय के हेतु के प्रतिपादक सूत्र का अवतरण करते हैं तस्मात् जो हे कहा जाता है उसके ही कारण का निर्देश किया जाता है दृष्टि दृश्यो संयोगों हे हेतु दृष्टि शब्द के पदार्थ को कहते हैं दृष्टा बुद्धि प्रतिसंवेदी पुरुष है प्रतिसंवेदन संवेदन बुद्धि की वृत्ति के प्रतिबिंब का नाम है प्रतिध्वनि के समान इस प्रतिसंवेदन शब्द का प्रयोग किया गया है वह प्रतिसंवेदन जिसको हो वह बुद्धि को वृत्ति का प्रतिसंवेदी बुद्धि का साक्षी पुरुष है यह फलितार्थ है